सम नहीं है ये सिद्ध करना पड़ेगा ना जैसे दो घड़ा है समान आकार है साइज बराबर सब कुछ बराबर है तो क्या कहोगे दोनों एक जैसे हैं, दोनों समान आकार वाले हैं समान रूप वाले हैं, समान गंध वाले हैं समान सब कुछ लेकिन फिर भी एक दूसरे से भिन्न है उस प्रकार निरुद्ध और सुषिक्त मन दोनों भिन्न है है फिर भी दोनों सम हो सकता था इसलिए प्रथम निषेध करना पड़ा न समय अन्य दसपूर्वक न समय कहना कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है तथा पुरुष द्वितीय निरुद्ध मनोद्वय प्रचार से अत्यन न परम सप्त समय है दो पुरुष है उनके निरुद्ध मन भी द्वय है उन दोनों के प्रचार में तो है दोनों के मन की वृति अलग अलग चल रहे हैं न परम समय नहीं कर सकते हैं तथा तो माभूत साम्य शंका इसे अन्य कारण के बावजूद भी स्वामी की आशंका न करे अतएव मन का व्यवहार और निरुद्ध मन के व्यवहार में अंतर को के लिए न तत्म अभी पृथक कहना पड़ा ऐसा चित्पकर ने समझाया दोष को दूर किया तस् एवं निगृहित से निरुद्धस मन सो मैं किस प्रकार से निगृहित मन निरुद्ध मन उसी मन का विशेषण निर्विकल्प सर कल्पना वर्जित से करके। सगल कल्पनाओं से रहित होकर के निखिल वृत्ति जगदाकर सगल वृत रहतेम विवेकवान पुरुष योगी पुरुष के द्वारा ही प्रचरण में प्रचार हो या सा मैने प्रसरण है व्यवहार है वृत्ति है वो सू प्रचारो विशेषेण जो वृत्ति विशेष का जो है उसको जो विशेष रूपेण योगियों के द्वारा जानने योग्य है तो पेट तो के शब्दों का विचार है गुरु पक्षी कहेगा ये तो अब शब्दों के द्वारा बोल रहे हैं ये तो असंभव है। हो ऐसी को को नहीं ऐसी अवस्था को कोई अनुभव ही नहीं कर सकता ये अवस्था अभी एक कल्पना है आप यह अनुभव नहीं हो सकती मन सेभाव यादृश्व से मनस प्रचारा तादृशे निरुद्ध से प्रत्या अवशेषा पूर्वशि की कहता है यदि सर्व्येक अभाव हाप तो जिस प्रकार सुक्ति अवस्था में सिर्फ तो मन के अंदर सर्वप्रत्येक प्रत्येक का अभाव है तो उसी प्रकार का मन का व्यवहार एवं निरुद्ध से निरुद्ध अवस्था में भी सर्वप्रत्येक भाव होने से मन का व्यवहार यथा सुशुक्ति में था तथा उस निरुद्ध अवस्था में भी है प्रत्यय अभाव अविशेषा क्यों यहाँ भी प्रत्येक अभाव है महावि प्रत्येक अभाव है दोनों समान है अतव जो है दोनों में कोई अंतर नहीं है भले अवस्था है सुशुक्त रूपये अवस्था निरुद्ध दो अवस्थाओं को व्यवहार भरे कर लीजिए तो इन दोनों अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है भेद नहीं है समय है दोनों के दोनों किंतर विज्ञान इधर क्या वहां विशेष जान योग्य रहेगा निरुद्ध अवस्था में अरे रोज सुश्ति में हमारे तरह विज्ञा हो ही रहा है मन का क्या हाल है वही वहां पर भी हो रहा है तो विशेष रूप क्यूँ कह रहे हो आप रोज चीज अनुभव हो रहा है उसका विशेष हम योगियों को जानने योग्य भी कह रहे हो बिना येगा किए रोज अनुभव कर रहा हूँ और वही निरुद्ध अवस्था में भी यदि है फिर उसको विशेष रूप में योग्य ज्ञान योग्य कहना उचित नहीं बनता ऐसे जब पूर्व कहता है यदि त्रोचते न एवं जैसे तुम सोच रहे हो वैसा वहाँ नहीं है सुषुप्त अन्य प्रचार हो क्यूँकी में जो मन की स्थिति है न वो दूसरी है मन की जो वृत्ति है मन का जो नया अवस्था है वह कुछ और ही है कैसा है वो अविद्या मोहतमो ग्रस्त अंतरलीन अनेक अन्य प्रवृत्ति बीज बासना तो है अपने पेट में सब लेके गया है जा रहा है लय होने को सुशुक्ति में उसमें करता क्या है अविद्या मोह अज्ञान तमा ग्रस्त अविद्या जिन मोह रूपी तम से ग्रस्त है वो मोह निद्रा तम से लेना निद्रा रूपी दोष से ग्रस्त अंतर लीन अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासना और मन के भीतर क्या है अनेक अनर्थ प्रवृतियों का बीज बूता वासनांस युक्त होकर के वो मन भीतर लीन हो मन के अंदर लीन ये सारी चीज मन के अंदर मन इन सब चीजों को लेकर के गया हुआ है इसलिए कहते हैं लोग हम लोग समझ नहीं पाते हैं बात कुछ हद तक सही है ये सब है तो कहना पड़ेगा यदि सदगुरु है तो टोटल सरेंडर की जब बात करते हैं पूर्णतया अपना मन बोध अहंकार को डालते तभी मुक्ति का अनुभव होता है कभी हम ब्रह्माशी कहेंगे तो आपको शिक्षा का अनुभव हो जाएगा नहीं तो गुरु जला बार चिल्लाते रहे कुछ नहीं हो तो यह जो बात आती है ना कि आप अपने मन में अपने वासनाओं को लेकर बैठे हो वासनाओं से युक्त मन में हम जितना वैजांत भी डाले क्या होने वाला है कचरा पेटी में सिंदूर डाल हमने कपूर डाल दिया कचूरी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ने कचरा पेटी तो कचरा पेटी उसका भी पता ही नहीं चलेगा उस दुर्गंध के चक्कर में इसने स्थान दिया है उन्होंने दिया एक लकड़ी कीचड़ में पता नहीं कितने वर्षों से पड़ा था अचानक घर के घाय की कूटी को घर गया टूट गया नष्ट हो गया तो किसी कारण वैसे वो खोदते वक्त मिला तो लकड़ी में फेंक के रख दिया है बेकार गंदा का लकड़ी हो गया अब खूटी के लिए उस लकड़ी को लाया गया मतलब पड़ा है चले इसी को जो है थोड़ा रंधा वा मारते हैं ठीक ठाक करके जो है खूटी के इस्तेमाल करते हैं और उसने जहाँ चार पांच रंधा मारा नहीं सुगंधा नहीं नहीं क्या हो गया भाई तो देखा तो क्या था वो? चंदन, चंदन मतलब का लकड़ी चंदन में इसका मतलब उसकी कारण से अचंदन वही हो गया था इसी तरह से सारा वेदांत वेदांत हो जाएगा आपके लिए यदि आप अपने वासन से मन के साथ वेदांत श्रवण करते हैं इसलिए वासना वन मन है ना इसलिए एक तरह लिखा हुआ था आप सत्संग आना चाहते हैं कृपया अपने मन को मोजा में डालकर जूते के अंदर रख के आइए अपने माइंड को मोजा में शख्स के अंदर रख करके उसको जूता के अंदर दबा दो और बाहर उसको रख दो तब अंदर आओ तो सत्संग का लाभ होगा नहीं सब वासनाओं को लेकर आओगे तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है सुनते रह जाएंगे तो इसी जो यहाँ पर संकेत किया सुषिप्ती और निरुद्ध में क्या अंतर है सुषिप्त में क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ अपने समस्त वासनाओं के सहित मन वास विप्त में लीन हुआ है आत्मसत्यानबोध हताशी पृष्ठ अविद्यादि अनर्थ प्रवृत्ति बीज से निरुद्ध से और निरुद्धव ग्यारह मन में आत्मसत्यानुभ के माध्यम से आत्मसत्या ज्ञान रूपी अग्नि से नष्ट कर दिया गया है विपुष्ट विप्लुष्ट जलाकर राख कर दिया गया है किसको अवित्यादि सकल अनुत प्रवृत्ति बीज को पादश मन है निरुद्ध अवस्थान आत्मसत्यानुभोधे हताश विपुष्ट, अवित आदि अनवृति बीजे से निरुद्धस्य अविद्यादि अनुद्ध प्रवृत्ति बीज ही नक्सुचे में पृष्ठ हो चुका है जिसका आयता मन तारस मन है निरुद्धवस्था में इन दोनों में अंतर है सबीज है सुषुप्ति में निर्वीज है निरुद्ध में है दोनों जगह मन दोनों जगह परिणाम है इन सबीज परिणामी होकर के विराजमान है और निर्वीज परिणामी होकर के निरुद्ध में रहता है यही सुशुप्ति और निरुद्धवस्था के मन का में अंतर है प्रशांत सर्वक्लेस स्वतंत्र प्रचार इस निरुद्ध मन का क्या है प्रशांत संपूर्ण क्लेश रज है जिसका ऐसा मन है अतः स्वतंत्र प्रचार है आज मन की जो परिणाम है वह किसी अन्य अधीन होकर के नहीं और अन्य समय में क्या होता है मन का जितनी भी जो वृत्तियां चल रही है समय में ये आपके चक्षुरा इंद्रियों अधीन आपके के अधीन है आपके परिवासनाओं तो के अधीन है चाहे मनोराज्य करो तो व्यवासनाओं के अधीन अपने संस्कार के अधीन आप स्वप्न देखते है स्वतंत्रता नहीं है और वहाँ पर क्या स्वतंत्रता देखने की बात नहीं कह रहे हैं बस ब्रह्मा ब्रह्मानुभूति करने में वो अन्य निरपेक्ष होकर ब्रह्मानुकर वृत्ति निष्पन्न होता है इसलिए कहते स्वतंत्र विचार अतो न इसलिए समान वाला मनिया है ऐसा न समझे तस्मा जुक्ता सब प्रायः इसलिए तार अवस्था वाला मन को जानना योगियों के द्वारा ये उचित है ऐसा मानते होते ही सुत निगृहित तदेव निर्वयम ब्रम ध्यान आलोकम समय बता बतारे प्रचार दे तुम महा मन गा व्यवहार व्यापार में भेद जो है का कारण क्या सी को स्पष्ट करने के लिए वृत प्रस्तुत करते हैं सुशुक्त ही तत् मना लिये सुशुक्त मन अपना कारण विद्या में लीन हो जाता है और निगृहित न लिये गये और अवस्था वाले में मन क्या है लीन नहीं होता विद्या में यह अंतर है सदैव मनो स्थिति में उस समय में कैसे रहता है मन निगृहत अवस्था में यदि वो लीन नहीं है कैसे रहता है वो मन उस समय वह मन चारों तरफ से भ्रम हो गया तब तर तर तरफ से ब्रह्म ही हो गया निर्भय हो गया ज्ञान एवं प्रकाश स्वरूप हो गया ऐसे लेकिन अत्यंत अभिन्न हो गया ना बिंब प्रतिबिंब अत्यंत अभिन्न हो जाता है अत्यंत अभिन्न हो जाने के बाद मन नाम का अलग रहेगा की नहीं वो तो भी तब तक हम कहेंगे ना मन है जब तो विषय को प्रकाशन कर रहा है घटपटादी विषय को प्रकाशन करता है अब जो ब्रह्म के साथ ज्ञान के माध्यम से अभिन्न हो गया है फिर मन की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण ही नहीं बन पाता है उसमें मन विज्ञान ही हो गया समन्त ज्ञानारूप निर्भयम ब्रह्म तरफ ऐसी विचार करके देखते है तो उस समय ज्ञान प्रकाश भय शून्य जो भ्रम वही रहता है मन नाम का चीज भी वास्तव में नहीं होता यही मन के निगृहित स्थिति का समझना विचार प्रचार हितुम्बाह प्रचार का मतलब व्यवहार तो व्यापार मन का जो व्यापार है घटपरा जी का प्रकाशन करता था और शिशु ने उसको प्रकाशन नहीं किया और निगृहत अवस्था में प्रकाशन नहीं कर रहा है इन दोनों में क्या अंतर है शिश्वती मन का व्यापार और सामाजिक मन का व्यापार दोनों मन के व्यापार में क्या अंतर है सुषिप्त अभी असम इसलिए सुषिप्त में क्या होता है लय को प्राप्त कर जाता है सर्वाधिर अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी सखर अविद्यादि प्रत्ये का अविद्या प्रत्येक का कारणीभूत है बीज वासना भी अविद्यादि प्रत्येक का कारणीभूत जो वासनाओं के सहित मन सु में लीन हो जाता है सह तमो रूपम अविशेष रूपम बीज भाव माप इन सब के साथ उन्हें बीजा वासना भी उन सभी के साथ क्या हुआ अमोरूप का प्राप्त अर्थात बीज भाव आप बीज भाव को प्राप्त किया है विवेक विज्ञान पूर्वकम निरुद्धम निगृहित सन्न लेकिन वह विवेक विज्ञान पूर्वक जब निगृहित हो गया कौन वह मन जो कि सुश्रुद्ध में कह जाता है बीज भाव को प्राप्त हो जाता है आते हुए फिर सप्न में अंकुरित तो हो गया और जागृत पूर्ण फलीभूत हो जाता है वही मन जब विवेक विज्ञान को रख निरुद्ध हो जाता है निगृहीतम शब्द न लिये उस समय इस प्रकार का लय भाव को प्राप्त नहीं करता अर्थात बीज भाव ना बदते अविद्यादि बीज भाव जो है उस बीज भाव को प्राप्त तो नहीं करता स्मार प्रचार वेद इसलिए उचित ही है यह मानना की सुशुक्ति में और समाज ब्रह्मज्ञान काल में मन का व्यापार में भेद जो कहा जाता है वो उचित ही है सुशुक्त समाहत मन प्रचार वेद तस्मात युक्त है सुशक्तिकालीन मन और समाहत काली मन के अंदर व्यापार करेद व्यवहार करत भेद जो है वृत्ति अवश्य मानना होगा और वो युक्त ही है तदा परम यहाज बल वर्जित ब्रह्म तान पड़ेगा यदा ग्राह ग्राहका अव्याज बल्दय कश्य हो जाते हो तदा परम तव अदय ब्रह्म तत्व तदवे निर्मय संख्या परम मने भाव को प्राप्त कर गया समाह मनोग्राह्यम ग्राहक इत्यादि अविद्यात जो मलद्वय है वो अविद्यात है उससे रहित हो जाने पर जब हो जाता है तब मन ब्रमु को प्राप्त हो गया निर्भय को प्राप्त हो जाता है तमृतम इत्य तदेव निर्भयम अर्थात इस प्रकार से मन समृत्त अवस्था को प्राप्त हो गया अतवा निर्भयता को प्राप्त हो गया द्वैत ग्रहण से बहुत भाव कारण क्या है द्वैत के ग्रहण का जो ग्रहण के कारण से होने वाला अर्थात भय का जो निमित्त है अविद्या वही नहीं रह गई द्वैत ग्रहण का कारण अर्थात भय का जो निमित्त है वो अविद्या ही न रहने के कारण से जब अविद्या नहीं है उसका कार्य मन भी नहीं रह गया अतव जब भय समाप्त हो गया शांतम अभयम ब्रह्म कभी भी कार्य में नहीं था इन ऊपर से जो शांतम मन द्वैत वर्चितम अभयम ब्रह्म निर्भयम की क्या? अभयम ब्रह्म जिसने किसरे वो ब्रह्म क्या हो गया अभय ब्रह्म हो गया और अज्ञान कारण से भय ब्रह्म था अभी तक अज्ञान के कारण अभिता कारण भय विशिष्ट सा प्रतीत हो रहा था और अब अपने आप को अभय रूप मानता है यद विद्वान न विवेदी किस में कहा अरे भय विद्वान जना किसी से भय को प्राप्त नहीं करता तशेषत है उसी को विशेषित करके कथन किया जा रहा है ज्ञाक ज्ञाकम हो जाए ज्यक्ति ज्ञान आत्म स्वभाव चैतन्य आलोक प्रकाश यद ब्रह्म ज्ञाक विज्ञान निष्कृष व्यक्ति का नाम ज्ञान स्वरूप अनुभूति आत्मस्वभाव चैतन्य वही कभी आत्म तो स्वभाव जो इतने स्वभाव है उसी को यह ज्ञान शब्द कहा गया वही ज्ञान आलोक भी है प्रकाश है जिसके अंदर ऐसा अनुभव होता है तत्व वह ब्रह्म है जिस विषय में जिसके संबंध में ऐसा अनुभव होता हो उसका नाम ब्रह्म है इसलिए उस ब्रह्म को ही ज्ञानालोकम शब्द ऐसी कहा गया आता ज्ञानालोकम शब्द का निष्कृष्ट अर्थ क्या है विज्ञान ही कर सघनम इत्यर्थ विज्ञान ही एक व्यक्ति विज्ञान ही विज्ञान घन है वो अर्थात सकल प्रकार के जो विज्ञान में भेद से, शून्य। अविद्या कैसे हम लोगों का आदि में ग्राह ग्राहक का भेद से रहित हो जाने का नाम ही विज्ञान घनम समंता सर्वतो स जैसे व्योम निरंतर व्यापक आकाश के समान निरंतर व्यवधान रहित तो होकर के सर्वत्र व्यापक वही है कोई उपाधि कोई भी चीज उस व्यवधान को पैदा नहीं कर सकते ऐसे निरंतर रूपेण सर्वत्र व्यापक है समझो अर्थात सर्व परिच्छेद शून्य सर्व परिच्छेद रहित काल तक परिच्छेद रहित है वसुधा परिच्छेद रहित है और देश परिच्छेद परिचे तो तीन ही होते हैं देश काल की वस्तु देश अगर तो परिच्छि होता है एक ही वस्तु अभी यहाँ है तो एक देश आवचिन्न है और अगला उधर चला जाएगा तो तब देशाविन्न हो जाएगा है ना इसी में तरह कालावच्छिन्न भी है एक ही वस्तु एक ही जगह पर रहते कालावच्छेद हो गया तो कल भी आप यहाँ बैठे थे आज भी आप यहाँ बैठे हैं तो कल का दिन को लेकर तथा आप थे और आज का दिन लेकर वर्तमान आवच्छिन्न आप तो आप ही अतीत आवच्छन भी थे आप ही वर्तमान आवच्छन भी थे तो काल को लेकर भी एक ही देश व्यवस्था बन सकता है और देश में एक ही काल में भी व्यवस्था बन सकता है एक कालावच्छेद भी दो वस्तु अलग अलग जगह रह जाते हैं तब देश आवचिन एक देशावच्छन वस्तु एक काला अवच्छेद हो सकता है और वस्तु को लेकर के भिन्न भिन्न तो वस्तुकृत परिच्छेद घटावचन चेतन पटावचेतन वस्तुकृत भिन्न इस प्रकार से सर्व परिच्छेद शून्यता को सिद्ध करने के लिए उन्हें कह दिया समंद देशता अपरिन्न व्रम् है उसे मन तद रूपता को प्राप्त कर वैसा ही अपने आप पर कर वो करता है कि मैं ब्रह्म हूँ अतः जन्म का निमित्त ही नहीं आ गया जन्म का निमित्त कौन था वासना अविद्या अविद्यान मन अविद्या का कार्यभूत मन जो वासना ऐसी विशिष्ट था सबीज मन और सबीज मन ही जन्म का कारण अब निर्विच मन हो गया अमिभाव का अपराध कर चुके हो तो अजम मन मपनम अनाम कमरूप सकृदघातम सर्वज्ञम नोपचारत अजमित्रम का ब्रह्म इसलिए अजन्मा है अजन्मा होने के कारण से अज्ञान रूप निद्रा रही थे ये शरीर सोएगा नहीं ऐसी बात है शरीर को तो नींद आएगी घंटा दो घंटा तो कम से कम सोएगा ही चाहे योग निद्राए करे करेगा तो कुछ साधारण निद्रा नहीं करेगा विशिष्ट निद्रा करेगा करेगा तो इसे शारीरिक निद्रा का निशान नहीं कर रहे यहाँ पर अनिद्रम से अविद्या निद्रा से अर्थ लेना अविद्या इसी प्रकार अस्वप्नम अर्थ स्वप्न से शून्य है जब अविद्या से रहित है तो कारण शरीर से भी शून्य है रहित है स्वप्न से सुख शरीर से रहित है अनामकम अरूपकम इसलिए वह नाम और रूप दोनों दो शरीर ऐसी भी रहित हो गया कारण रहित है अनिद्रम असप्रम सुख शरीर रहते अनाम का रूप करके स्थल शरीर से भी है अतय वो अजय जिसलिए अजय इसलिए अभर यथो अजम अतव अनिद्रम विकवत इसलिए जन्म ही नहीं कभी अतएव उसका ना कारण शरीर है ना सुख शरीर शरी, कोई शरीर नहीं जाओ सकृत प्रकाश स्वरूप ही है अविद्या ने आवरण कर दिया था। अरे वो तो अज्ञानी को समझाने के लिए कह दिया अविद्या आवरण कर सकती क्या ब्रह्म को है? प्रकाश को अरे ब्रम रू प्रकाश का आवरण कर दे फिर तो कौन तो ऐसी अविद्या को तो कौन मिटा नहीं। इसलिए एक अध्यारोप है कहता है कहना कि अविद्या ने तो प्रकाश को आवरण किया हुआ था काल आवरण किया हुआ है वो अज्ञानी नहीं हुआ इसे समझाना पड़ा नहीं तो पूछा कब हो गया है घटना अरे हुई नहीं उसको हम कैसे बताएं कब हुआ लेकिन अब तुमको स्वस्वरूप ब्रह्मानुभूति नहीं हो रही इसे तेरे को समझाने के लिए कहा जा रहा है की भाई आवरण समझो उस आवरण के बाद उसे विक्षेप उस विक्षेप के कारण मल सक्रिय होकर के कार्य हुआ जगत और तुम्हारे को जैसे को पैदा कर दिया दिखाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा फिर युक्ति से श्रुतियों के आधार पर उसको अपवाद करके जो है को बोध कराना है कहते हैं वह सदा सदा सदा ही प्रकाश है, है, वाला होता सर्वज्ञ सर्वज्ञ है सर्वज्ञ का मतलब यह कहना सर्व को जानने वाला ऐसा नहीं सर्वन जाना थी सर्वज्ञा कर सर्वंच इसलिए कहते हैं की वह जो है नित्य प्रकाश स्वरूप है और सर्वरूप होता हुआ भी वो ज्ञान स्वरूप है सर्वम संग सर्व पश्य नश्न परिषद में सर्वासंग सर्वम पश्च्य वह तो सर्वरूप धारण करके सर्व को देखने वाला हो गया है फिर भी वो ज्ञान रूप ही रहता है सर्वरूप होता हुआ जो ज्ञान स्वरूप है उसको सर्वी कहते हैं नौपचारक कथना ऐसे में कोई उपाधि को लेकर समाधि आदि कर्तव्य ही नहीं है ऐसे चीज को पकड़ लेते कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम ब्रह्म हो बस बता दिया खत्म हो गई अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसे बोल रहे किस अवस्था के लिए कह रहे हैं ये नहीं सोचते जब ब्रह्मानुभूति हो जाए तब की बात जब निगरीत मन वाला होगा तब की काम ही है जिस दिन निगरीत मन वाले हो जाओगे उस समय की यह बात कह रहे हैं अभी का नहीं अभी आपका मन तो चंचल में मना कृष्ण वाला हाल है विभिन्न प्रकार की वासनाएं विभिन्न प्रकार की जो अभिलाषाएं, भी पूरी हुई नहीं है लोकेश् भी बना हुआ है भी है, दुनिया में नाम कम बना चाहते है बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, और उसके लिए पैसा तो चाहिए इसलिए उसका पीछे पीछे आ ही गया छूटेगा कहा चाहो ना चाहो तो पूछे लगा रहेगा जब तक लोकेश है तब तक, तक वित्तीय छुटने वाला नहीं पर इतने परेशान कर रहे हैं कि विचार आता है बड़ा आश्रम बनाओ अरे महात्मा बता रहे थे हम लोगों को दया करते हुए बहुत बड़ा आश्रम बना दीजिए विद्यार्थियों को रखने लायक बना दीजिए हमको गृहस्थी बुरा कर छोटे गृहस्थी से बड़े गृहस्थी फसारे है।, है यही एक गृहस्थी है छोटा आश्रम संभालना ही तो गृहस्थी है और इसे और बड़ा हमें चक्कर में डालना चाहते है तुम्हारे चक्कर में हम क्यों पढ़ेंगे तुम जाने तुम्हारे काम जाने तो इसलिए कहते हैं की नवोपचार का अरे किसी भी प्रकार का समाज आदि साधना करने की जरूरत नहीं उपचार में उपचार में साधा साधना करने कोई जरूरत नहीं तुम बात करता हूँ तो वाली बात अभी से नहीं सोच रहा कुछ नहीं करना है मेरे को गड़बड़ गर हो जाओगे लेकिन बहुत कुछ अंदर बाकी है, है ना, उसको सफाई किए ना कैसे काम चलेगा जब तक तो सफाई नहीं करोगे तब तो तक तो विश्राम नहीं है सफाई कर लो पूरी तरीके ऐसी समस्त आसने मिट जाए मनोनाश है तर मनोनाश था। जब तक मनोनाश मनोनाश नहीं होगा मनोनाश नहीं निगृत मन होगा नहीं और जब तक निगृहत मन नहीं होगा तब तक, तक नो ये अपने पर नहीं लागू करना है तब तक, तक सौपचार है हम सर्व नहीं हम सब जो हम सर्वे सोपचार आयो भवंती हम सब साधक साधना करनी चाहिए जन्म निमित्ता भाव सब आयाभ्यंतर जन्म का निमित्त ही न रह जाने के कारण कार्यकारण भाव से रहित हो गया ततव वह ब्रह्म अजम्बी सब बाह्य अभ्यंतरम अजम वह कार्य कारण सब रूप ऐसी वास्तव में आज ही है अविद्यामित्त में जन्म रजु सर्व इतम एवं हम कई बार कह चुका हूँ रजु में सर्व उत्पत्ति होती है उसी प्रकार अविद्यामित ही जन्म है विद्या आत्मसत्यानुबोध निरुद्धा युव तो और वह विद्या को आत्मसत्या में वर् पार्थिक सत्य वस्तु को शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा आपके जानने से कारण ये तो निरुद्धा व निरुद्ध हो गई है अत अज इसलिए वो अजय आज होने के अझोने जाना अतएव अद्रेव अतएव अद्रे तत्व अज्ञान से रहित रही तत्व अज्ञानरहित अर्थ अवद्याण से रही अतएव निद्र अविद्यालक्षण अना माया निद्रा निद्रा से क्या न अद्यालक्षण माया निद्रा यहाँ जागृति संयमी भगवान गाय न तो उसी को आकर कहते भाई जी इसी में जगा रहता है इससे सतर्क रहता है इससे विवेक करके अलग रहता है अर्थ जागरण का मतलब क्या विवेक विवेकशील होकर के आत्मानाथ तो स्पष्ट देख रहा है ये स्वरूप है और इसमें कल्पित जगत है स्पष्ट तो देखने का नाम ही तो जगना और कुछ नहीं जागरण वरान निबोधित कर तो इसलिए कहते स्वाप आत्मबुद्ध हो अद्वी स्वरूपेण आत्मनाथ हो अस्वप्न स्वाप से प्रबुद्ध चुका है नित्रा रूपी स्वास्थ्य वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जग चुका है अतएव अद्वेत रूपेण आत्मना प्रबुद्ध कैसा प्रबुद्ध वो अपना स्वरूप से आत्म रूप से जग चुका है अतो वो ब्रह्म ही है इसमें सुश्री भी नहीं रह गया अ प्रबोध कृद ही अम रूपे प्रबोधाक्षते रज्ज सर्वत विनष्टे नामना भी ब्रह्म रूप के वाणी चल दिया था अज्ञान कृद ही था नाम रूप का व्यवहार इस विद्वान के द्वारा जब व्यवहार होता था नाम रूप आपका व्यवहार वह व्यवहार क्या था अज्ञान कृत ही था प्रबोध था ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ ब्रह्म हो जाने से वे दोनों के दोनों काम दो नाम और रूप वे दोनों के दोनों रजू का अंदर कल्प सर्व का विनष्ट होने पर वो तो सर्व का नाम रूप जैसे नष्ट हो गया उसी तो प्रकार यह ब्रह्म भी न ना नाम विरियते ना नाम से भी इसको कुछ नहीं कहूंगा रूप पे न के निशित प्रकार और किसी भी प्रकार से इसको जो है रूपा तो रुपा से विशिष्ट अगर ग्रहण भी नहीं करूंगा अतव अनाम गुप अतः नाम रूप रह शक्ति ऐसी बोध नहीं करा सकते वाचार्य के द्वारा किसी भी शब्द से ब्रह्म को बोध कराने की चेष्टा नहीं कर सकता अतव नाम रहित है इसी प्रकार से किंच धर्म से वैशिष्ट करता होगा रूपेंद्र ने किंचावचिन मढावचन तत्व किसी भी वस्तु परिच्छेद के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता अतव नाम रूप धन से रहित ब्रह्म है वाच्य और वाचक उभय से रहित है वाच्य वाचक भाव रहित ब्रह्म है ऐसा निश्चय कर लिया अतएव वह रहित हो गया यथो तो वाचो निवर्तन है स्पष्ट प्रमाण किंच नहीं तब ब्रह्म का सर्वानुभूति कैसे होता है सक्रभा सदैव व्यातम सदा भावरूपम अग्रहण अन्य ग्रहण आविर्भाव भाव वर्जित था अग्रहण रहित तो है अग्रहण रहित है अन्य ग्रहण रहित भी है और आविर्भाव भाव से भी रहित है अतएव सदा प्रकाश स्वरूप सदा भाव रूपम सदैव भाव अत विशिष्ट रूप सदैव ही हमें अनुभूति का विषय बन जाता है कहीं अनुभूति स्वरूप ही है अतएव ग्रहणा ग्रहण ही रात्रि अन्य तमश्च अद्यालक्षणम सदा अप्रवादत्वे अप्रभाम ग्रहण ग्रहण ये दोनों रात्रि और दिन के समान है समझो ये सब तमश्च अविद्यालक्षण जो अविद्या माया है निद्रा है उसी के कारण ऐसी हुआ है सदा अप्रभा के कारण सदा प्रभात रूप होता अभी अप्रभात रूपेण प्रतीत होने के पीछे कारण यह वही है अविद्या अविद्याण ही है और आग तद अभाव अब हो क्या गया है वो अविद्या नहीं रह गई अतव नित्य चैतन्य भारूपाक्ष नित्य चैतन्य और प्रकाश स्वरूप होने से उसको सकृत शब्द से कहना उचित ही है अतएव सर्वंच तत्व चीजें सर्वजय सर्वं सर्व जाना थी सर्वज्ञ नहीं सर्वंच स्वरूप सर्वज्ञ सर्वरोप होते हुए भी अपना ज्ञान रुपिस स्वरूप रहने वाला इसलिए उस उसको ब्रह्म को सर्वज्ञ कहेंगे क्योंकि विद्वान जेल मुक्त होने के बाद ये ना समझिए कि जगत नहीं रह जाएगा उसके सामने उसको तो शरीर भी दिखेगा जगत भी दिखेगा व्यवहार भी होगा खाना पीना घूमना फिरना सब करेगा वो वो करेगा उसने उसके शरीर से होते रहेगा बाधा था हमारे गणवृत्ति से होते नटव इसलिए कहा गया इस दृश्य सूत्रकार सूत्र ही बना दिया नटवा नटहत दृश्य नट के लिए जैसा सब कुछ दृश्य होता है उसी प्रकार जानता है मैं रावण नहीं हूँ मैं वो नट जानता है राम की एक्टिंग कर रहा है वो जानता है कि मैं राम नहीं हूँ भले वेशभूषा कहना और सारा नाटक कर रहा लेकिन वो प्रतिक्षण एक भी क्षण भूलता नहीं है भले दर्शक मोहित होकर बेगूफ बन जाए लेकिन नाटक करने वाला एक क्षण के लिए भूलता नहीं मेरी इजत नहीं हूँ मैं राम हूँ या रावण हूँ ऐसा कभी नहीं करता हूँ एक क्षण के लिए यदि एक क्षण के लिए उसने विस्मृति कर लिया अपने आप ने आधे और तथा तो कहो तो राम हो जाएगा खत्म हो जाएगी लेकिन विस्मृति होती नहीं देखने वाला भले लीला को देखकर ऐसा मोहित हो जाएगा वंश मोर भले चिल्ला देगा भूल जाएगा मैं कहाता हूँ क्या कर रहा हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत प्रसिद्ध उनकी जीन में ऐसी हुआ तो एक्टिंग कर रहा था ऐसा एक्टिंग किया उसने गजर उनके छेड़े ने रहा नहीं हो होगा इसलिए स्टेज थप्पड़ कर रहा लड़की को छेड़ रहा था तो ऐसे भावादेश में एक्टिंग करने वाले को नहीं हुआ देखने वाले को हो गया और अच्छा तो एक्टिंग कर रहा है लड़की का छेड़ने की एक्टिंग जाके फिट दिया उसने और उसने कहा आप जैसे व्यक्ति वो ऐसा भयंकर आदमी था इतना आसान नहीं था उसको जब कोई मोहित कर दिया किसी अवश्य में आ जाए वो बहुत ही कठोर दिल का था ईश्वर चल नहीं फिर भी, भी उसको मोहित कर दिया तो उस विद्यार्थी ने मेरा जीवन आल धन्य हो गया मेरी कला सफल हो गई कि आप जैसे मोहित होकर स्टेज पर आगे थप्पड़ मार रहे है उसका मतलब तो क्या है हमारी कला की उत्कृष्टता परिपूर्ण है कह रहे तो देखो बात दृष्टा है दर्शक जो था वो तो बड़े मोहित हो गया और अपने भूल गया ये नाटक हो रहा है मैं दृष्टा हूँ केवल जो दर्शक बनकर बैठा हूँ ये बात ही भूल गए और वास्तविकता तो हो रहा है समझ करके एकदम कूद पड़े लेकिन नाटक करने वाला वो जानता हर क्षण वो जानते तो छेड़ थोड़ी रहे तो नाटक हो रहा है वो एक क्षण में उसके विस्मृत नहीं होती है। उसी पे यहाँ पर भी कहते सर्वंग सर्वंग स्वरूप अनुसार अपने ज्ञान रूप आपको भूले बिना सर्व न, सर्व व्यवहार करते रहेगा ब्रह्मी एवं विद्या उपचारण उपचार कर्तव्य इसलिए ब्रह्म में किसी प्रकार के उपचार में उपचार साधना ध्यान समाधि आदि कुछ भी कर्तव्य नहीं है विद्वानों को ब्रह्म ज्ञानी को भी ध्यान भजन करना चाहिए ऐसा जो कहते हो बिल्कुल गलत करते वो क्या करेगा कहाँ करेगा कैसे करेगा स्व कुछ है ही नहीं इसलिए कहते उसके लिए सब नहीं है इसलिए जो नहीं करते अपने आपको ब्रह्म ज्ञानी मान देंगे और ज्ञान तो आलस्य प्रमाद से नहीं कर रहे हैं औकार आलस्य कारण से नहीं कर रहे हैं प्रमाद है वो प्रमाद्रा तो ना इन दोषो से तो अर्ग नहीं कर पाते ब्रह्म ज्ञानी वैसा नहीं वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी के लिए बात कहा जा रहा है की जो वास्तव में स्वरूप अनुभूति जिसको हो गया उसके लिए कोई साधना नहीं रहा फिर साधना क्या करेगा वो सात विद्यानाश के लिए आपको साधना की जरूरत है और नाश हो जाने के बाद फिर क्या साधना है प्रार क्रमशास्त शरीर से लोक संग्रहार्थ होता है तो होता है नहीं होता है, तो नहीं होता उससे बंधता नहीं है कि मुझे करना ही है वो तो करना है तो फिर तो ज्ञानी नहीं तीसरे कहते है यह ब्रह्मणी एवं विधेय उपचरण उपचार न कर्तव्य एवं ये उपचार मैंने यथा अन्मसर्व व्यतिरेक समाधान नित्य शुद्ध बुद्धिमुक्त स्वभाव जैसे सुसंगोचरो अन्द आत्मसर्व व्यतिरेक समाधान जैसे अन्य पुरुषों को आत्मा से भिन्न अपने आप को मान ही रहा है मैं अलग हूँ मेरा मन अलग है और मेरा मन बड़ा शैतानी कर रहा है इसको समाधान करना है यम नियम पालन करूंगा ऐसा निश्चय करके जो चल रहा है उसके जैसे ही इस को विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान ही के लिए आत्म सबसे व्यति नहीं है क्यूँकी वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता ब्रह्मण क्यूँकी जो ब्रह्म है नित्य शुद्ध है तो उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है वो नित्य ज्ञान हो है वो अज्ञान नाम के उस बंध भी नहीं है नित्य मुक्त स्वभाव है वो, वो उसका बंधन में हो तो उसको मुक्त करने की जरूरत भी पड़ जाता है जो बंधन में अपने आप, आप को मान रहा है वो मुक्ति के प्रयास भले करे जिसको आचार्य शंकर जी ने कहा कि जिसको दिख रहा है उसके पास धीरे जवाब दे दिए गीता में पूछ तो रहे हो इसके तेरे अंदर है आप जवाब तेरे हो तो अंदर भी होगा अरे तुमको दिखाई दे रहे के जवाब दे रहे तो मैं क्या करूं? तुमको दिखाई तुमने पूछा अरे उपाय ने पूछा दूसरा बार से जवाब हो रहा है तू समझ नहीं पा रहा है और तुम सतर मैं भी तेरे से अज्ञानी में बोल रहा हूँ तुम्हारे अपना कोई विरोध नहीं कथन चलम न कथचित कर्तव्य संभव नाश है सतीत अविद्याश होने के पश्चात कथन चन न कथंित किसी भी प्रकार की कर्तव्य संभव ही नहीं है अनामगत आदि उक्तार्थ सिद्ध हेतु माह जो उक्तार्थ है उसी को सिद्ध करने के लिए अनेक हेतु को प्रस्तुत करने जा रहे हैं अनामगत्वादि उत्तार्थ सिद्धे महा पूर्व श्लोक में जो अनामगम और इत्यादि कहा गया था अजम इत्यादि उसमें ही आवास को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हितु तो को कथन करने जा रहे है अब सर्वाभिलाप विगत वो आत्मा सभी प्रकार के आग आदि अभिलाप मन व्यवहार से रहित है सर्व चिंता समुथित समस्त प्रकार की चिंता जो मन का व्यापार है, बुद्धि का व्यापार से भी वो शून्य अर्थात कर्मेन्द्र व्यापार रहित है और ज्ञानेन्द्र व्यापार रहित होने के ना तो वो अनामकम अरोपगम इत्यादि घटेगा अतय सुप्रशांत अत्यंत प्रशांत सकृत ज्योति बोलेगा सकृत विवादम अरब उसी को दूसरे शब्द में लिख दिए अर्थात नित्य प्रकाश चलो श्रुप चलना शून्य अतव निर्भय अभय अभिल चलाप वाक् सर्व प्रकार से तस्मा विगत अभिल्प अभिलाप मैंने वाणी रूपी कर्ण बोलना सर्व प्रकार से सब प्रकार तो का कथन को लेना बोलचाल को तस्माज उससे रहित केवल होना सर्व बाह्य करण वर्जित सगल बाह्यकरण जो कर्मेन्द्र और ज्ञाइन्द्रिय उन सगल बाहिंद्रियों से रहित एक उपलक्षण है जो बाघ इंद्रिय कहा जा रहा है वो तो उपलक्षण है सर्वेंद्रिय सर्विंद्रिय रहित ये अर्थ होगा तथा सर्व चिंता समुचित चिंत अन चिंता बुद्धि अंतकरण चिंतते अनया चिंता जिसके द्वारा आप चिंतन करते हो उसका न ही रख दिया चिंता कौन है वो बुद्धि मैने अंत करण कु तस् समुचित अर्थात अंतकरण करण वर्जित अंतकर्ण से रहित अतएव अप्राण हेमरा शुद्री श्रद अप्रे बाहित हेम अमराह ने अमरा अंतकोण रहता